संदीप जी का इससे आगे जो क्वेश्चन है और जो इससे क्वेश्चन से भी कनेक्ट हो रहा है आज संदीप जी का बहुत क्वेश्चन ले तो लेकिन <laughs> हाँ संदीप जी का फॉलोअप में आ रहे हैं और मेरे ख्याल से एक सीरीज टाइप से चल रहा है तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं उनका थीक कम से कम एटलीस्ट ठीक है क्योंकि इससे भी रिलेट हो गया आपकी बात से आपने अभी जो बात बताई कहानी जो बताई थी बच्चे वाली उसी से रिलेटेड में उन्होंने बोला है कि ऐसे अच्छी घटनाओं की बात भी तो है जैसे पेड़ों से लोग लिपट मर गए कि उसको ना काटा जाए जीव और मानव की रक्षा के लिए भी मरे तो ऐसे घटनाएं भी तो हैं हमारे पास में हमारे शिक्षण भी वो मरना अच्छी बात है हमारे ये कहना पड़ता है कि आदमी आदमी के साथ किस प्रकार से खूबसूरती से जिए है ना और विरोध से मुक्त हो और न्याय से युक्त हो इसको एक बार बैठ के समझिए है ना कई सारे लोग ये सब करते हैं आज भी करते हैं गाय को बचाने के लिए आदमी को मारते हैं और पेड़ से को बचाने के लिए आदमी को मार देते हैं तो ये संतुलन है क्या ये कौन सा प्रकृति प्रेम है प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं चार अवस्था में सर्वोच्च विकसित अवस्था मानव है यदि प्रकृति प्रेम है तो मानव के साथ प्रेम पूर्वक जीना ही इसका पहला मुद्दा है और प्रेम पूर्वक जीने का मतलब इतना सा है कि आ, हम सब लोग एक लक्ष्य के साथ एक कार्यक्रम के साथ एक फल परिणाम से संपन्न हो सके इसका नाम है प्रेमपूर्वक जीना अभी ये तो बातें हमको समझ में नहीं आई हैं तो चिपके रहो पेड़ से चिपको जानवर से चिपको पत्थर से से से चिपको चिपको नदी क्या फर्क पड़ता है अब एक महाराष्ट्र सवाल ले लेते हैं हैं आरती जी पूछती कि अनुकरण के लिए व्यक्ति को कैसे चुने अनुकरण के लिए चुनना हमारी पहले अनिवार्यता है ये बात ठीक है उसका तरीका इतने होता है कि आप अपनी पहली मौलिक चाहत को पहचानते हो कि आप एक्चुअली क्या कैसे जीना चाहते हो कल हम लोग यहाँ चर्चा की उसमें हमने चार मुद्दे निकाले कि हर मानव सुखी होना चाहता है संबंध पूर्वक जीता है तो जीते वो समृद्धिपूर्वक जीना चाहता है समृद्धि पूर्वक जी पाते तो पुनः सुखी होने का प्रमाण मिलता है इस प्रकार से सुख संबंध समृद्धि और व्यवस्था पूर्वक हम जीना चाहते हैं ये हमारी मौलिक चाहते पहले इसको ठीक ठीक समझने की जरूरत है तो अनुकरण का भी जो रूट है वो स्वयं में पहचानने से स्वयं को पहचानने से ही शुरू हो रहा है तो चाहत के रूप में आप यदि अपने आप को ठीक से पहचान सकते हो जैसे उदाहरण के लिए मैं अंग्रेजी अगर बोलना चाहता हूँ यदि मैंने इसको पहले अपनी चाहत के रूप में पहचाना है तो फिर अंग्रेजी बोलने वाले आदमी को हम पहचानने जाते हैं कौन सा आदमी अच्छा रहेगा जिसका कि अनुकरण हम कर सकें तो ठीक इसी इसी परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से हम मौलिक हमारी चाहते हैं उन चाहत के अनुसार यदि कोई जीता सकता आदमी आपको मिल जाए ढूँढिए मिल जाने पर आप उसका अनुकरण अपने आप करेंगे नहीं मिलेगा तो तो भी किसी न किसी करेंगे फिर किसका करेंगे रूप का करेंगे पद का करेंगे बल का करेंगे धन का करेंगे तो कहीं न कहीं जाके फंस नहीं अपने को तो तो उसका रास्ता कहाँ उजाला कहाँ से अपने में अपने स्वयं में थोड़ा अध्ययन कर लो भाई कि आप कैसे जीना चाहते हो अनुकरण तो आप कर ही रहे हो कभी शाहरुख खान का कर रहे हो कभी अमिताभ बच्चन का कर रहे हो कभी अंबानी के कर रहे हो कभी मोदी का कर रहे हो कभी किसी के कर रहे हो ऐसे फ्रेगमेंटेड अनुकरण आप कर रहे हो आ उसमें कंसोलिडेशन होने की जरूरत है ये फ्रेगमेंटेड अनुकरण है कहीं आधा इसका आधा उसका तो किसी का भी नहीं होता है